नमस्कार मैं हूं निर्देशक शशांकाली भाभी जी घर पे हैं से और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुवन 90.4 एफएम रेडियो मधुवन के इस प्रोग्राम में बहुत खुशी हो रहा है आज हमारे बीच दो विशेष एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपू सिंह जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं तो मैं चाहूंगा की आप उन्ही से रूबरू होंगे अगली आवाज में तो आपका बहुत बहुत स्वागत जी शुक्रिया सर अपने बारे में बताइए क्या बताऊँ आप जी, अपने परिचय दीजिए अपने माता पिता के बारे में परिवार के बारे में परिवार में सब बढ़िया हैं और अभी यूपी में हैं और यहाँ मैं और मेरी फैमिली रहती है बाकी दिन भर शूटिंग में गुजरता है तो यही छोटा सा वर्णन <laughs> नाटक मंडली में है सुबह नाटक वाली जिंदगी जी रहे हैं बढ़िया उल्टन पलटन देख रहे हैं लोग तो मज़ा आ रहा है बिल्कुल जिंदगी ड्रामा है तो रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जो अब सीरियल आप कर रहे हैं उसमें जी. किस तरह का आपका जो विशेष रोल है और आने वाले समय में आप किस तरह की और चीज़ें करने वाले हैं इसमें एक पुलिस वाले का रोल है और इसमें एक बीवी है जो साथ में आई हुई तो आप इनसे भी कुछ पूछें शो के बारे में फिर आगे क्या करना मैं बताता हूँ <laughs> जी स्वागत है आपका जी बहुत बहुत शुक्रिया तो हफ्ओों की उल्टन पलटन में मैं किरदार निभा रही हूँ हमारे दबंग दरोगा जी की बीवी राजेश का का निभा रही हूं जो कि उतनी ही दबंग है जितने कि दरोगा साहब हैं तो बेचारे भीगी बिल्ली की तरह मेरे साथ रहते हैं डरे हुए सहमे हुए से बेानतहा मोहब्बत करते हैं मोहब्बत की निशानी है कि नौ नौ बच्चे हैं तो बहुत ही फैमिली वाला शो है और भरपूर भर पूरी भरी पूरी फैमिली है तो लोग फैमिली के साथ ही देखते हैं इसको तो हमें बहुत खुशी होती है जब फीडबैक आता है लोगों का कि अरे वाह बहुत मज़ा आता है आप कभी ये शो देखते हैं आने वाले समय में किस तरह के और करेक्टर साफ फिलहाल जैसा लोगों का प्यार मिल रहा है ऐसा लग रहा है कि अभी कई साल तक तो इसी को ही करना पड़ेगा ये जब ख़त्म हो छुट्टी मिले इससे तब देखेंगे कहाँ क्या और रास्ते क्या नज़र आ रहे हैं किस टाइप के किरदार इंतजार कर रहे हैं वो तो वक्त पर ही पता है मुझे पहले से कुछ मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा और मैं चाहूँगा कि जैसे रेडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन रहता है किसी हाँ। न किसी चाहे फैमिली में हो या फिर हम जिस दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं हाँ। वहाँ पर भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन हमको देते रहता है तो मैं चाहूँगा कि आपके प्रेरणा स्रोत्र कौन है नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं मुझे रंगमंच से था जब संस्कार भारती में इसकी शुरुआत की तो एक नशा सा पैदा हुआ फिर ये सोच लिया था कि रंगमंच ही करना है ऐसा कुछ ये सोच के नहीं कि वो आ रहा है टी में तो मुझे भी क्या कोशिश करूँ क्या अपना कुछ फिक्स ही था कि इसी लाइन में जाना है माध्यम क्या हो तो वो थिएटर समझ में आया क्योंकि जहाँ से हम पहले बड़े हैं वहाँ से हम डायरेक्ट मुंबई में आके सीधा काम नहीं कर सकते थे तो बस संस्कार भारतीय वहाँ ख़त्म हुआ फिर उसके बाद लखनऊ चले गए घर से लखनऊ में चार पांच साल बिताए वहाँ में की थिएटर किया फिर मुंबई आ गए इन्होंने भी पूरा सात आठ साल नौ साल थिएटर किया उसके बाद ही रेस मीडिया में आप काम कर रही हैं तो जो थिएटर से आते हैं वो लंबी रेस करते हैं यह सुन रखा था तो उसी को फॉलो किया है और अभी भी कर ही रहे हैं <laughs> शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज़ सुनकर खुशी हो रहा है और मैं जाते जाते कहूँगा एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताएँ <laughs> मैं यही कहूँगा कि देखते रहें हप्पू की उल्टन पलटन रात 10 बजे एन टीवी में सोमवार से शुक्रवार बाकी ये बताएंगे <laughs> जी बिल्कुल फैमिली वाला शो है बड़े दिनों बाद कोई ऐसा शो है जो पूरी फैमिली के साथ आप देख सकते हैं और हंसी के ठहाकों के साथ खाना खा सकते हैं तो देखते रहिए जैसा कि हप्पू सिंह ने हमारे बोल द सोमवार से शुक्रवार आई ठीक है एंड टीवी पे आए तो देखियो जरूर कहा देखियो हप्पू की उल्टन पलटन नहीं तो हप्पू सिंह देखो इतना बड़बड़ाए रहे हैं अपू सिंह गुर्दा छी लेते हैं और इनकी जो बीबी है गुर्दा उखाड़ देती हैं मिल गया आपको प्रॉपर हाँ वो थोड़ा आई नहीं थी टोन बुंदेल करना बढ़िया बढ़िया ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद एक हाथ कोई गाना जाते जाते सर कुछ गाने जो आपको बीजे हमारी एक ही गाना गाती है ज्यादातर जब जब हमारी वर्दी को बटन टूटते तो हैं तो वो बटन टाँगते टाँगते जो गाना गाती है वहाँ में पब्लिक को भी मजो आ जाते हमें भी मजो आ जाते रज्जों को भी मजो आ जाते तो आइए आगे बढ़ते हैं अब जो है एक गीत हो जाए क्योंकि रेडियो आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप यही सोच रहे होंगे बहुत सारी बातें हुई डायलॉग बाजी हुई लेकिन गाना क्यों नहीं आया तो अभी गाना सुनते हैं हम लोग <laughs> कैसे आयो महल जनाने में बताए दे लांगुरिया आ, कैसे आयो महल जनाने में बताए दे लांगुरिया मेरे ससुर की भरी कचहरी वही बुलवाए दी तोये हाथ हथ कड़ी पाइन बेड़ी मजा चखाई दी तोय कैसे आयो महल जनाने में बताए दे लांगुरिया ले गो लांगुरिया तुम्हारी सो ले गो लांगुरिया